ये प्यारे अल्कारा अलकार कही राजा साहब आज इस समय में मुझे याद याद हाँ, प्यारे अल्कारा, आज तुझे याद करने का कारण यही है कि आज मुझे एक सेल करने का भी लगा है, मुझे भी लगा तो मेरे साथ चलेगा सेल करने के लिए जरूर और दूसरी बात यह है हाँ। जितने भी अपने फौज के जवान है और जितने भी अपने वो दोस्त मित्र हैं, हाँ। उनको सबको बोलते है चलो जाओ। हाँ जितने भी हमारे है इस समय में मेजर तलवार देगी घर में तो के जाके सो जा घर में जाके सो जाइए क्या बोला ये सब तैयार है।, है और तेरी क्या इच्छा है मेरी इच्छा है ये घर तो जाने की लो साहब। फिर बोलता है कि मेरी इच्छा है तो ये घर जाने की अरे पागल घर जाना जरूरी होता है क्या घर जावा मतलब का मतलब है मैं सही कह बिने बारह इसका पूछ कहेगा अरे बात कौन है अरे पता क्यों क्यूँ नहीं नहीं सही बात है मुझे बोल दे। अरे बंद <laughs> चलेगा, चलेगा। अच्छा? है <laughs> तो तेरा कहने का मतलब ये तेरी इच्छा मेरे साथ चलने की कुछ कम है नहीं, तो नौकरी कर सुन ले पहले मेरी बात देरे बंगड़ बिडला गवन्या सो ब्याह बनी होय ना हां हां आज की सो ब्याह होया ग्या ब्याह नाम ही रे धीमंत अंकी गंदे गयो और ता बा यार कोई धीमणा ब्याह फड़ई सुदरे हां हां ब्याह धीमणा वही सुदरे ब्याह तो जट्टो सुदरा सुदरा आई है तेजी जीजा जी ओ हाके ओ काई मांडो जी ओ मके नाले नाले हां तो क्या बांधियो ने धरु जी के जाओ तो पतरा पिता ने उधर टेह तेजी जीजा जी अह ओके में जरूरत ही सीन है जीजा जी हां ओ कहीं हो ओ मारा बाबो हैं और ये बोरूंगा के मायने खाने लोग कहीं केवे बोरंदा बन्दे ने केवे नागो है जी कमल साह। हाँ। ओ ओ ठंके कहीं हैं ओ? ओ। हाँ। ओ मरो तूर। ये कौन सा तूर है? हाँ। और कहीं हैं ओ? ओ मरो मोड। ये वो बिचे चिल्के जगह कहीं हैं? बिचे चिल्के जगह है, चिल्के जो है जोड। तो जोड़। ये हाँ तो मोड के बिचे जोड़ क्या नहीं? जोड़ याने कबाई ने मिल दिया उसे जोड़ है वो जोड़े अच्छा जोड़े कंवर जी ये बात और रह गई है है, हाँ, देखो दे दे जी, जी की बात तो सुनो दादी होते तो मां की बाया ने काली धाड़ डबो दी अरे डबो दी केन बाते तो, तो आ, हाँ। है। के लाड डड़िया ने प्रणादी हाँ। जने तो मां की बाया ने डबो दी दी बचे यार के लेड़ी थोड़ी हां तो कोनो जड़े नेक जाड़िया मैं को लाड़िया हां जत का कोनो थे जात का गिदड़ा हाँ। गिदड़ हाँ। की साई कहां काया आ, हाँ? आ बंदारी गंद मशीन ने कहां है हां गंद मशीन है एक ये भगवान गंद मशीन हाँ। आ थाने मिली जी? बंदा कप्तान कप्तान? हो। ये जो डाटा ने प्रणा कप्तान हो तो बड़ो भारी हो जी। में की में और मिली है उनसे भारी मिली है तो की मैं तो है तो की की लेके न एक जाओ। क्यों? देश दो महीना देखो सुनो जाने सावण भादवा दो महीना में जिसको भेज नहीं दिया करे सावण मेरे भादवा में में साथ कोई और पंचम माओ अबार दो महीना भाई मिला और कोई काल मिला आप चले जाओ पछा तो का और बने हो मैं तू खाने को नहीं मिला जाओ मिले क्यों कहियो यार उताला बोलो यार रोब भाव जमाओ जो कहीं मैं कहीं धबेलवा रंगई थाका नी मेले तो खाली में टाबर कोणी ए जा सारे अनु सही बढ़िया दौड़ लागे कोणी मेला कोणी मेला कोणी मेला कोणी मेला जाओ सारी ए सारी तू कहीं है रुपया छाड़ दी ने जार दिया थारा था बाप का था कोणी दिया और तेरी गंध मशीन फोड़ने को खाल देगा ए ए ला गुनिया माथे कहीं हाथ फेगियो देखो जी जीटरा हाँ। बनाओ का ना साथ हाँ। हाँ। तो इंडिया में तो देखो <laughs> देखो जी हाँ। मन तो कर हाँ। तो। देखो जी मंत्र चल कोई कोई दूसरी नहीं के लो, कपड़ा भी और और करो। देख देख, देख। साथ का करे। ए, का, आज नहीं नहीं नहीं, पीर में आज कोई खटी को थाँ थाँ थाँ जो सब तो, तो, तो, तो जाने कोई नहीं बजे हाँ। बोल जीजा जी सुकर गया, ते तो दे। आ गया।, आ गया। जीजा जी आओ साली को ताली गोई कोई ये ₹100 लियो हे भगवान उंडुंद रे मरा कला कागला जड मरा तुनी खरावे किती आले जी हे <laughs> भगवान वाला सोना बाकी वो दी दिया। इस के आप ऐसा करिए आप आराम करिए, मैं में क्यों? से कोई बातचीत करके वापस जल्दी आना रहा तो तो था आ, बात ऐसी हो गई है कि जो रहने वाले थे वो तो आज यहां से जाने वाले हो गए जो यहां से जाने वाले थे वो यहाँ के रहने वाले हो गए जो जाने वाले थे, वो यहां से वाले थे रहने हो गए और जो यहाँ रहने वाले थे वो यहाँ से जाने वाले हो गए इसका क्या कारण मुझे भेद बताइए इसका कारण यही है रानी साहब कि जो अपने द्वार पर थे, उनके साथ में एक बच्ची थी बोला के राजन, ये मेरे कन्या है ये है। इसकी शादी करने का मेरे पास कोई साधन नहीं मैंने कहा महाराज कोई बात नहीं आपकी कन्या को बुला लो मैं आपकी कन्या का करवा दूंगा तो महाराज की कन्या को बुला के और उनका विवाह करवा के और कन्या में रानी साहब महाराज को वचन दे और मैं राजपात अर्पण कर चुका हूँ और ब्राह्मण को दक्षिणा दी गई है सो भरी सोना इसमें चालीस बड़ी में तो मेरा एक अंगूठी का नग था वो मैं दे चुका हूँ अब साठ बड़ी सोना है वो महाराज का कर्जा अदा करने का है। कैसे होगा अब आप ऐसा करिए कि आप और कौन रोहितास तो रोइता रह जाइए और मैं महाराज के साथ में जाके और महाराज का कर्जा अदा नहीं था नहीं, बिगड़ चाँद के चांदनी रात कहीं सौ बाजे है क्या आप बिगड़ और मैं यहाँ भर भी नहीं रह सकती आप जाओगे भी आपके साथ ये बच्चा रोहितास भी आ गया पिताजी और माताजी का रोहतास का प्रणाम स्वीकार आइए ये रोहतास आपका है तो आप जो कुछ मेरे पास ये वस्तु थी वो तो मैं आपको पहले ही मैं अपन कर चुका हूँ महाराज अच्छा। अब मेरे पास में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं आपको दे सकूँ एक तो मैं हूँ प्राणों से प्यारी मेरी रानी है और एक ये बच्चा है महाराज आप तीनों प्राणी को किसी जगह ले जाके और बेच के आपका कर्जा अदा कर लीजिए ऐसा विचार किया जी हाँ महाराज बहुत अच्छा किया राज्य हो जाओ रोहित महाराज तुम्हारा पिताजी ने राजपाट धनमाल खजाना सर्वे मुझको दान में दे दिया है ये बात तुमको मंजूर है महाराज मंजूर है मंजूर है? है।, है।, है अच्छा जाए रानी साहब कहिए महाराज राजा साहब ने राजपाट धनमाल खाना सर्वे दान में दे दिया है ये बात आपको मंजूर है पहली बार ब्राह्मणों को तो दान में और दूसरी बात कन्यादान में फिर मैं मेरे मुख से कैसे पलट सकती हूँ ऋषिराज ये भी कहा है कि रघु खुल रही तो सदा चलाई प्राण जाए पर बचन न जाय महाराज प्राण चले जाए लेकिन क्षत्रियों के कहे हुए बचन वापस नहीं लौट सकते महाराज जो कुछ भी आपको दान में मेरे प्रणना दे दिया दे दिया तो दे दिया गुरुदेवा मुझे मंजूर है बाबा मंजूर है हाँ बाबा मंजूर है मंजूर है हाँ मंजूर है मंजूर है हाँ हाँ मंजूर है चलो राजन महाराज देखो राजन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है समझ गए अगर तुम पलट जाओ तो रात भर आवेश दे सकता आप क्या भरमा है महाराज मैं आपको तो रात भर दर्पण कर चुका हूँ और वापिस पलट जाऊँ महाराज ये कभी हो सकता है इंसान होता है उसके महाराज एक ही बात होती है एक तुलसीदास जी महाराज का कथन है वो सुनिए महाराज आप फरमाओ तुलसी का पतन है बात बाप है एक जिनके बात एक नहीं तिन के बाप ही अनेक दल बापुर फिरे फिरे असली बचन पीछा नहीं फिरे चाहे पिछ मुग जाए नहीं पहुंचोगे कभी नहीं महाराज मैं में ले जा कर बेचूंगा मंजूर है महाराज मंजूर है जी हाँ मंजूर है का ताज। महाराज ये राज का ताज लेकर आप क्या करोगे गुरु बाबा मैं जाकर राज गति आरोप बैठूंगा और क्या करूँगा ये ब्राह्मणों से राज नहीं चल सकता ब्राह्मणों ऐसी हाँ। अरे अभी तो ब्राह्मणों की बेटे ही चला रही है the